पत्रावली अंठानवे स्वामी अखंडानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाय अट्ठारह सौ प्रिय अखंडानंद तुम्हारा पत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि खेतड़ी में रहकर तुमने अपने स्वास्थ्य को बहुत कुछ ठीक कर लिया है तारक दादा ने मद्रास में बहुत काम किया है निश्चय ही यह बड़ा आनंददायक समाचार है मैंने मद्रास के लोगों से उनकी बड़ी प्रशंसा सुनी है लखनऊ से राखाल और हरि का पत्र मिला वे सकुशल हैं शशि के पत्र से मठ के सब समाचार मालूम हुए राजपुताने के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले ठाकुरों में आध्यात्मिकता और परोपकार के भाव का जा, जागृत करने का प्रयत्न करो हमें काम करना है और काम आलस्य में बैठे बैठे नहीं हो सकता मलसी सर अलसी सर और वहाँ के जो दूसरे सर हैं उनके यहाँ हो आया करो और मन लगा कर संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन करो मैं अनुमान करता हूँ कि गुण निधि पंजाब में होगा उसे मेरा विशेष प्रेम लिख भेजना और उसे खेतरी बुला लेना उसकी सहायता से तुम संस्कृत पढ़ो और उसे अंग्रेजी पढ़ाओ जैसे भी हो उसका पता मुझे अवश्य लिखना गुण गुणनिधि है अत्युतानंद सरस्वती क्षेत्रीय नगर की गरीब और नीच जातियों के घर घर जाओ और उन्हें धर्म का उपदेश दो उन्हें भूगोल तथा अन्य इसी प्रकार के विषयों की मौखिक शिक्षा भी दो निठल्ले बैठे रहने और राजभोग उड़ाने तथा हे प्रभु रामकृष्ण कहने से कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि गरीबों का कुछ कल्याण न करो बीच बीच में दूसरे गांवों में भी जाकर धर्मोपदेश करो तथा जीवन यापन की शिक्षा दो कर्म उपासना और ज्ञान पहले कर्म उससे तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा नहीं तो सब चीज़ें निष्फल होगी जैसे कि यज्ञ की अग्नि में आहुति देने के बदले राग के ढेर पर देने से होती है जब गुण निधि आ जाए तब राजपुताने के प्रत्येक गाँव में गरीबों और कंगालों के दरवाजे दरवाजे घूमो जिस प्रकार का भोजन तुम लोग करते हो उसमें यदि लोगों को आपत्ति हो तो उसे तुरंत त्याग दो लोक हित के लिए घास खाना भी अच्छा है गेरवा वस्त्र भोग के लिए नहीं है यह वीर कार्य का झंडा है अपने तन मन और वाणी को जगद्धिताय अर्पित करो तुमने पढ़ा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव अपनी माता को ईश्वर समझो अपने पिता को ईश्वर समझो परंतु मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव गरीब निरक्षर मूर्ख और दुखी इन्हें अपना ईश्वर मानो इनकी सेवा करना ही परम धर्म समझो किम अधिकम इति आशीर्वाद पूर्वक सदैव तुम्हारा विवेकानंद